शिव पुराण रुद्र संहिता तब हिमालय और मेना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को इस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया पिता माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की मेना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी शिवा ने समस्त गुरुजनों को माता पिता को पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाई और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा देवेश्वरी तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूं, तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर के नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपने स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकार आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए ये सब लोग अपने अपने धाम को चले गए उन्हें साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्रीहरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया तनदनतर हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से निता शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए भगवान शिव ही पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगी समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया यह शोक नाशक आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियमपूर्वक दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है यह अद्भुत आख्यान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है इसके द्वारा स्वर्ग यश आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है यह समस्त दुख सपनों का नाश नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण